के लिए आप जो जानते हैं भक्त के लिए भी भगवान यही कहते हैं कि चाहे तुमने कितना भी पाप किया हो आओ मेरे पास आओ मेरी शरण में आओ सम्यक व्यवस्थितों ही कहा क्षिप्रम भवती धर्मात्मा सच स्वच्छि निगत पापी से पापी के लिए अपना दरवाजा खुला हुआ है ये नहीं है ईश्वर साफ बोलता है सिफारिश की जरूरत नहीं है हमारा ईश्वर किसी की सिफारिश नहीं चाहता खुशामद नहीं चाहता उसको कोई चीज पैगंबर नहीं चाहिए आप सीधे परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करो सीधे ईश्वर तुम्हारे हृदय में बेचारे है और तुमसे मिलने के लिए तैयार है तो चाहे भक्ति का मार्ग हो चाहे ज्ञान का मार्ग हो आप अपने अधिकार के संबंध में बिल्कुल निराश ना हो अब दूसरी बात है ये जितना संसार का सूत्र तो है उस दिन जब उठे तो देखा वहां एक साफ हमको ऐसा लगा कि साफ लिया अब आए तो आंख घर में आए तो आंख लाल लाल वहां से पानी निकले थे थे थे वालों बनाए बे गये मूंग की पत्ती खिलाई नींद की पत्ती इसलिए खिलाते हैं कि अगर कड़वी लगे तब तो जहर नहीं है और जहर होगा तो वो कड़वी नहीं लगेगी तो लेकिन मूंग की पत्ती खिलाई साफ साफ में आए हमने तो बहुत देखा है जोहर मोहरा भी दोषा हो धूम भी दोता हो तो साफ का बरदान भी दोषा हो अब महाराज क्या हुआ वो तो बिल्कुल नूकने के पान बिल्कुल निकले आंकने से हो आंक लाओ जाओ जाओ जांच कर रहा है अभूरा हो गया किसी ने सीखना किया फिर परंतु पान काट गया बनकर जमकर कब हो रहा कहां काट गया तो उन्होंने बताया हम बाहर गए थे और आपने कहा बैठे तो क्यों देखा क्या देखा यहां कोई गुल गुल कहाँ के साथ आ गया अब मेरा यहाँ गए तो हुआ ये था कि जो कोठे पर बालक सेंटर थे ना उनके पास रबर का पान था और वो यहाँ गुड़ खड़ब है ऊपर से गुड़ खड़ब है था वहां खड़ा तो उठा उनको बुला तो तो तो तो तो तो तो, तो तो के ले गए तो जरा चले तो कहां तुम बैठो तो ये दो रबर का अरे रबड़ का राम राम राम कम ड्राइल कर गया है अच्छा तो साठ को काटने का हो गया भ्रम और भ्रम के कारण उनको उनका कर गया तो गीता का कहना तो है तो जितना अमर्थ है तुम्हारे जीवन में जितना शोक मोह है वो सब अज्ञान के सामने अज्ञान है नारे संजानम तो मुझे जन जन अज्ञान ने तुम्हारे ज्ञान को फट दिया इसका आर्थ है उसका अर्थ है न कहीं माया है न छाया है न रुकिया है न भय है मैं सोच है मैं मोह है मैं अनर्थ है जो तुम अपने स्वयं को जानते नहीं हो उसमें दुखी दे रहे हो ये सब अज्ञान का दिलास है बात तो जानते नहीं हो किसी भी कोई कोई महात्मा होता है ना वो तो जप नहीं बताते हैं पूजा नहीं बताते हैं पाठ नहीं बताते हैं विवाद नहीं बताते हैं समाधि नहीं बताते हैं ये सब बहिरंग वस्तु है ये तो चिकित्सा शास्त्र है यह हम विज्ञान शास्त्र तो उनको सात विज्ञान विज्ञान शास्त्र अलग होता है चिकित्सा शास्त्र नहीं ये सब जो साधन प्रास्त्र है ये चिकित्सा पास्त्र है और ऐसे इलाज करने के अलग अलग तरीके हैं वो सत्व ज्ञान का जो शास्त्र है वो बिल्कुल है यदि ज्ञान हो जाए स्वरूप का वो समाधि नहीं है योगाभ्यास नहीं है वो उपासना नहीं है वो उपासना नहीं है वो धर्म नहीं है वो धर्म का काल नहीं है वो लोक परलोक नहीं है वो वस्तु तत्व है जिसमें लोक परलोक धर्म मदन आना जाना जीवन मरण सब में जिस जब जिसमें अभ्यस्त है आरोपित है कल्पित है मन बहंत है इसलिए तत्व ज्ञान मात्र से ही उसकी निवृत्ति होती है अब सुनो ज्ञाने नदज्ञाना किन दित्य अज्ञानम प्रकाशय तत्परम ज्ञाने न तुताना आत्मन ज्ञाने न आत्मन अज्ञान नाकम आत्मा के ज्ञान से ज्ञा, जिनका आत्मा का ज्ञान नष्ट हो गया है उनके लिए जैसे सूर्य का प्रकाश होता है ऐसे अपने आत्मदेह का प्रकाश हो जाता है वहां कोई हिंदा कोई माया नहीं कोई कारण नहीं हरे नारायण इसलिए कलमठ की जो निवृत्ति है वो केवल ज्ञान है तद्भुत भय सदात्मा रहा निष्ठा तत्परायणा दक्ष के पुनरावृत् ज्ञान अंदर भूत कलमता ज्ञान की रोजमन ज्ञान अर्दूत कलमता पूर्व तो कलमक की छाया बुरे बुरे अच्छे अच्छे कर्म आपके साथ विपक गए हैं मैं साथी हूँ पुण्यात्मा हूँ मैं राजू हूँ देती हूँ मैं सुखी हूँ दुखी हूँ मैं नारकीय हूँ स्वर्गीय हूँ मैं संसारी हूं मैं यह कर आपकी आपके साथ जुड़ गया है ज्ञान निर्दीत कलम का केवल ज्ञान में ही इतना सामर्थ्य है कि वो आपके कलमक को खर भर में हो भक्त सर्व ज्ञानादिशर्माणी भस्मदात गुरुदेव के नैसे रीण के भेर सहेल या सलाई के तिल्डी पड़ी और पास में ऐसा महाराज ये ग्यारह आदमी ग्यारह आदमी सर्वकर्माणी भस्मदात गुरुदेव हर घर में तत्काल भस्म कर देती है सारे कर्मों को ज्ञान की बात को सोचती क्योंकि तो ज्ञान ज्ञान करने से किसान कर है से तो एक कैसा ज्ञान है जिसके ज्ञे अलग हैं कि एक दिशा में ऐसे ज्ञान का बनाए तो जो कुछ तो को रूमाल का उनको ज्ञान दें जो रूमाल है उसका ज्ञान दें तो रूमाल का ज्ञान तो है हृदय में और रूमाल शब्द है मह और रूमाल वस्तु है हाथ में तीनों तीन जगह हो रूमाल हाथ में रखा हुआ है और रूमाल शब्द मुंह से निखर रहा है और रूमाल का ज्ञान हृदय में हो रहा है एक ऐसा ज्ञान है जिसमें रूमाल का ज्ञान रूमाल का शब्द और रूबाल बस ये तीनों अलग अलग नहीं है अलग हाँ बिल्कुल बेहतर ज्ञान तो सत्य है और गेंद और शब्द की प्रसन्नता जो है वो मिलते हैं। आओ, देखो भा पश्य मई पश्य मैं कशन प्रणश्य महात्मा सम्यू उसके इस आंख से ओझन मैं नहीं मेरी आंख से ओझन वो और सर्वत्र भरते जो नाम प्रसिद्ध कर योगा करना सर्वभूते आत्मान सर्वभूतान का आत्मनमती है सब में आत्मा और आत्मा में सब सब जो आत्मा सर्वत्र समदर्थ पन सब में आत्मा और आत्मा में सब पर्मात्मा पर्मात्मा सब में परमात्मा और परमात्मा में तथ बिल्कुल पहचान ये सही है जो सब में हो और सब जिसमें हो उसी का नाम है आत्मा उसी का नाम है परमात्मा सब सर्वभूत दो माम प्रसिद्ध सर्वत्र ये तत्व है और सर्वभूत सिद्ध आत्मानंद त्रम है सर्वभूत बंधुमाम भगत एक सर्वथा वर्तमानों की सौ योगी नई वर्त एकत्व है आत्मा सब, सब में सब तो आत्मा तो है इलिमा में आकाश और आकाश में एलिमा चुख सम्म में सब सब में मैं और परमात्मा में सब और सब परमात्मा में और ये भजत के एक समास्थतः सर्वभूत अस्त समझो माओ भजत के एक समास्तः एक हैं दोनों एक जिसका फल होगा उस सर्वथा वर्तमान होगी शायद जनक की तरह राज करो पश्पति जनक की तरह राज्य करो सत्तात्र तो तो की तरह अवधूत रहो सुख्रेव की तरह विरक्त रहो प्रतिष्ठि की तरह सुरि करो या एक ज्ञान से अभी तमाम वरम इसी कला न हो जाने महाकाश कल्पे नर मान जो गलन उपमान जीवाधि समृद्धा संबंधे विमदरम ये तत्व पुरुष है सर्वथा वर्तमान होती है कृष्णभोगी सुख त्यागी जनक राजघव राम और जनक राजा है कर्मनिष्ठा वशिष्ठाद्या है वशिष्ठा भी सर्वे के ज्ञानी नष्टमा सबके सब एक समान ज्ञानी है कोई फरक कोई फरक नहीं है ज्ञान एक एक ज्ञाता एक सर्वेटे ज्ञानी नष्टमा तो सर्वथा वर्तमान होगी विस्तार से सर्वथा भर्तमान होगी और ज्ञान की बात ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांसती आत्मा जी आत्मा ब्रह्मभूत अपने व्यक्ति का ब्रह्म प्रयास तो अपने को अपरिच्छिन्न ब्रह्म प्रसन्नात्मा न शोच न कांक्षति समस्करेश् भूतेष् यहां तक तो पदा मद भक्तिम लगते पराम भक्स्यामी जावास में तरम पदार सत्मान सत्व तो हो गया स्वाद रिशते तदम परम ये हो गया और अस्मी पदा सत्वी अहम परमा देखो ये सारी सृष्टि परमात्मा के स्वरूप में है और नहीं हुए अज्ञानी की दृष्टि से है और कत्ज की दृष्टि से नहीं है यह भूलता मत्स्थान सर्वभूतानी सब भूत मुझमें अध्यस्थ कर रहे मुझमें स्थित मैं अधान हूँ सब अध्यस्त कर रहे मत्थान सर्वभूता न चाहम तेज अवस्थित न तो मत्स्थान भूतानी मेरे अंदर कोई पदार्थ नहीं सब पदार्थ निधनी है और मेरे अंदर कोई पदार्थ नहीं है ये है ना तो विद्युत भावो ना भावो विद्युत सतह सबका जन्म मरण नहीं है असत का भी जन्म मरण नहीं है जन्म मरण बिल्कुल अनिर्वचनीय पदार्थ हैं अज्ञानी की दृष्टि से है और तत्वज्ञानी की दृष्टि से बिल्कुल नहीं है सब अब अर्जुन से ये प्रश्न रह गया और वो सर्वधर्मान परित्यजन में भी है इसको छोड़ना नहीं कच्चि पार्थाग्रेत कच्चित ज्ञान समोह प्रन से धनंजय अज्ञान सम्मोह है कि बिज गया जितने संशय हैं तुम्हारे मन में ये सब अज्ञान के बच्चे करते हैं गीता में पढ़ते हैं सत्माद्ञान तो सम्भूता हृत संज्ञाना दिनात्मना विश्वनम संशय योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत हो मेरे प्यारे प्रतिभाशाली बुद्धिमान मेरे दोस्त अरे वो भारतीयों वो भारत ब्रंशी हो उठो उठो जागो उत्तृष्ट हो कुछ हो अरे मैं तो भूल ये, ये नर नारायण की जीना नर कहता है तुम ब्रह्म हो नारायण कहता हो जो मैं हूं दो तो तुम हो जो तुम हो तो मैं सारे संशय अज्ञान के कारण होते हैं अज्ञान के कारण मान मार निबंधन नहीं आया दुनिया में कोई कहीं बंधन है ही और जितना दुख है ना न बचपन में जब हम हाँ भाव में पढ़ते थे चाकू था कलम बनाने वाला हो लकड़ी के कलम को लिखते थे और उसको अपन नाइन में लगा रहा हूं भूल हूँ हमारा और मां मास्टर से शिकायत की हमारा चाकू किसी ने चुरा लिया और तो लड़कों को डाका भड़ा चढ़ा बोले पैक लगाएंगे चाकू निकालो किसने क्लास में चोरी तो की है इतना उपरा हुआ एक लड़के ने बताया कि मैंने देखा इन्होंने अपनी आंटी में लगाया था आंटी में गोद में बालक में कहा एक आदमी ने अपना बालक कंधे पर बैठा लिया फिर सहारा लेकर बालक सो गया। अब तो उसने कहा बालक कहां गया घर में ढूंढा पड़ोसी के यहाँ ढूंढा जब नहीं मिला तो जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखा। पुलिस भी ढूंढने लगी एक से महाराज बुद्धि नहीं सचाया बोले एक बालक तो तुम्हारा कंधे पर है दूसरा कौन सारे जिसको तो तुम ढूंढ रहे हो? अरे कंधे पर है राम रोम ऐसी महाराज ये परब्रम्ह परमात्मा ये परमेश्वर अपने हृदय में बैठा हुआ है हम उसी को लिए लिए सोते हैं उसी को लिए लिए बोलते हैं उसी को लिए लिए खाते हैं उसको लिए लिए बात करने पूर्ण हैं उसको लिए लिए सुख दुख बोलते हैं लेकिन भूल अपन को आप नहीं हो अपना आप भूल भगवान पूछते हैं अर्जुन से है तुमने इतनी गीता सुनी सारी गीता सुनी मैंने सूचित है लिया सर्वधर्मा परिचेद्य मे एक सर्व मृज धर्म परित्याग अनात्मधर्म परित्याग आत्म-स्वरूप आत्म-स्वरूप को सर्व पाप की निवृत्ति शोक मोह की निवृत्ति जीवन वृत्ति पर बताओ तो सही अर्जुन इस तुम्हारा अज्ञान का जो सम्मोह था वो नष्ट हुआ कि और क्षेत्र हो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया तो ये स्पष्ट कि उनकी दृष्टि केवल अर्जुन पर ही नहीं है सारी दृष्टि पर क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग का श्रवण हैं, गीता का अध्ययन हैं, लोग गीता का प्रचार करें ऐसी इंसा श्री करें मन में ऐसा संकल्प है और ईश्वर की कृपा से वो संकल्प पूरा भी हुआ आज संसार में संख्या दृष्टि से तो साय का प्रचार बहुत है परंतु तो दो आने चार आने में इतनी बड़ी पुस्तक इतनी बड़ी संपदा तो इतना बड़ा उनका संगठन तो वो प्रचार करते हैं सबसे में थोड़ी जोर होते करते हैं कुछ कहते हैं बहुत करते हैं घर घर में जो नहीं करना जानते उनके महत्व कम साधन संपत्ति होने पर भी कम संगठन होने पर भी क्षेत्र छुड़ाव होने पर भी विश्व की में प्रचार की दृष्टि से भगवद गीता का दूसरा स्थान है शायद के बाद सारे विश्व में गीता का भी प्रकार इस के संकल्प है भगवान श्रीकृष्ण जितनी गीता टिस्पणी गीता पर देखी गई हैं बड़े बड़े आचार्यों ने विद्वानों ने उतनी और किसी पुस्तक पर अद्भुत है ये श्रीकृष्ण की पहली बात तो ये है शरागति के लिए तो कहते हैं कि जो तपस्वी हो भक्त हो कुछ जिंदु हो दूसदर्शी हो इसको उसका उपदेश करना चाहिए परंतु सारी गीता की दृष्टि से जब बोलते हैं तो कहते हैं कि जय इदम परमं गुजन मद भक्त स्वभिभाव मुख्य रोप भगवान तो की भक्ति हो हृदय उसको ये गीता का अभिधान गीता का वर्णन वर्ण सर्वोत्तम होद है सन छब्बीस सत्ताईस में हम अपने गुरु जी के साथ इससे व्याकरण करते प्रयोग करने मार्गी जी के आलोचनाओं पर वे एक ऐसे एक प्रयासशील बिंदु और मैं भी उनकी सेवा में गया तो मालवीय जी के यहाँ पर तो जो कुछ तो हुआ शुरू हुआ मालवी जी करे हो कि नहीं थे हो एक, एक ब्राह्मण एक एक पंडित का पांव पूजे से वो दुख जी हमारे बुद्धि तो पर वेदांत सुन लेते हैं तो हम भी बन जाते हैं हम लाखों करो प्रणाम हो जाते हैं हमने मारवी जी को तो देखा एक एक ब्राह्मण एक एक विद्वान के आ, लटक के आ, अपने दोनों हाथ से पांच पूरा करते थे उनकी वो पगड़ी और उनका वो दुपट्टा इतना विनय इतना शिष्टाचार उस प्रसंग में मैंने देखा यहाँ के विष्णु दुगंधा जी हैं, गीता ज्ञान भी दिया था वो पहला पहल हमको पहले पहल वही देखने का अवसर मिला बड़े बड़े विद्वान देश के तो उसमें एक अच्छे से व्याख्यान हो रहे थे गीता पर तो।, तो बड़े बड़े व्याख्यान हो रहे थे बड़े बड़े शास्त्री थे इस बीच में एक अवझूत आ गया लंगोटी केवल कमर में गंगा हाथ में वो रोल पर लगी हुई तो और धूत माने तिरस्कृत देश पूछा दुनिया के लिए है ना, जिस देश का सत्कार नहीं है आदर नहीं है ऐसे देश में रहते हैं कि लोग उसको विषारी समझ के पागल समझ के तिरस्कार करें संस्कृत तो में अवभूत शब्द का अर्थ तिरस्कृत होता है बहिष्कृत को ही जिसका आदर नहीं करे आ गया आके मंच पर महाराज बोला मैं भी बोलूंगा मैं भी व्याख्यान दूंगा लोगों ने देखा दो, दिल दौर आज महाराज जब बोलने के लिए वो शुरू हुआ तो आंखों में पांचू बंदर और बोला कि ये गीता कोई शास्त्र नहीं है वो तो गीता शास्त्र एदम पूर्णिम मिलता ही है उसने कहा गीता कोई शास्त्र नहीं है ये तो दो मित्रों की परस्पर की बातचीत है एक बना आ रखी, एक बना सारसी दोनों के युद्ध श्रेणी में युद्ध का जब प्रसंग आया तो एक मित्र दो नहीं तो मैं नहीं लड़ूंगा और दूसरे मित्र ने उसके कंधे पर हाथ रख लिया तो बोले नहीं मित्र ऐसा तो नहीं करना चाहिए हैं? है? तो धर्म की दृष्टि से भी तुमको लड़ना चाहिए भक्ति की दृष्टि से भी लड़ना चाहिए परम योग की दृष्टि से भी लड़ना चाहिए तत्व ज्ञान की दृष्टि से भी लड़ना चाहिए अनेक दृष्टियों से उसने अपने मित्र को समझाया कि इस समय ये जो अपना कर्तव्य कर्म है इसका सभी नहीं करना चाहिए और बीच बीच में तत्व ज्ञान के प्रसंग बता के हंसी नहन देते हतवा पीसा लोकान नहनसी न नहन निवत बता दिया है कि तू ये ज्ञान प्राप्त कर ले कर ले ईमान लोकान न लोकान से न तो ये घीसा क्या है दो मित्रों की बातचीत है कृष्ण ने भी इसको संवाद कहा है आपसे ध्यान में होगा अध्यक्ष्य इमम अध्यक्ष्य तो ज इम धर्मियम संवाद मादयो ये हम दोनों का संवाद है वो परस्पर बातचीत है शास्त्र नहीं है परस्पर की बातचीत है संवाद है मेरा बुलाश समझने के लिए मित्र से पूरी मित्र की बात यदि प्रेम नहीं होगा मैत्री नहीं होगी तो इशारे में बोलते हैं संकेत में बोलते हैं मित्र मित्र मित्र मित्र ऐसे इशारे में बोलते हैं कि तीसरा आदमी समझे नहीं हम लोग ऐसी बात बातचीत पहले करते थे सामने वाला आदमी कुछ समझे नहीं हम आपस में बात कर लेते तो मित्र की मित्र से बात जब तक कृष्ण से मित्रता नहीं होगी तुम्हारी तख्य नहीं होगा मैत्री नहीं होगी हक्ति नहीं होगी कृष्ण की तब तक कृष्ण की बात समझ में आएगी नहीं और ये कह के महाराज वो जल जर आंसू गिरने लगे जला रख गया और उतर के मंच से बचा गया चला गया बस इतना ही व्याख्यान हुआ कि गीता सब समझ में आएगी जब कृष्ण से तुम्हारी मित्रता होगी मित्र की बात मित्र समझ सकता है जब तमाम द्वेश तमाम द्वेश थे कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन जो तुमसे द्वेश करता है वो मुझसे द्वेश करता है भारत में आया कृष्णो धन आत्मा कृष्ण के आत्मा धनंजय है धनंजय के आत्मा का नाम कृष्ण है और कृष्ण के आत्मा का नाम धनंजय है सत्वम एकम एक ही पर परमात्मा नर ना और नारायण दोनों के रूप में आओ भाई जो इदम परम मद्भक् तो स्विधा से पूज्य नहीं परम कु है पुज्याद पुज तरम सर्व कुमें मंत्र होते हैं गोपनीय होते हैं सृष्टि में उनमें सबसे अधिक गोपनीय ये है तो कभी कभी गोपनीय का भी उद्घाटन करना पड़ता है चार्य जी महाराज के गुरु ने हमसे कहा कि हम तुम्हें मंत्र का उपदेश करते हैं हस्ताक्षर मंत्र अत्यंत गोपनीय मंत्र है किसी को बताना मत हृदय में जप करना बयान करना हृदय महाराज बता देंगे तो क्या होगा बोले खराखा जाए उन्होंने कहा जो सुनेगा उसका क्या होगा गुरु वैकुंठ में जाएंगे कल्याण अनु श्री रामानुराचार्य जी महाराज एक सब कर गए और थोड़ी दूर दूर से मंत्र का उच्चारण करने लगे गुरु ने बुलाया क्या करते हो क्या महाराज हम अकेले नरक में चले जाएंगे और जो सुनेंगे जीव जंतु वो सब वैकुंठ में जाएंगे इतने तो लोग वैकुंठ में जाए तो हम अकेले भारत में चले जाएंगे ये ये जीवन देखो आप अपने जीवन की ओर जीवन उदय होना चाहिए न उदय उदार परम उदास तो श्री कृष्ण ने कहा तो ये एक ये परम गुरु है पर स्वयं उसको तो खोल के रख दिया ऐसा महाराज ब्राधकाष्ट किया उनके साथ वो यंत्र था ऐसा लगता है जिस यंत्र की संवाद हो रहा था कुरुक्षेत्र में और संजय युद्ध को देखी भी जैसे होती ना युद्ध को देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे कि महाकृष्ण क्या पूर्ण है मृतराशु सुना दिया उस अंधे तक गीता पहुंच हाँ गई तो मधक्ते कवि हास्य थी बहुत दुर्ज है लेकिन यदि कोई मेरे भक्त के प्रति इस गीता को सुनावेगा अभिधान करेगा वर्णन करेगा हाँ। तो क्या होगा कि वो जो उसका सुनाना है दूसरे के भक्त प्रथ के प्रति बता जिसके हृदय में भक्ति है वो गीता का मुख्य अधिकारी है तो मुख्य सुनने वाले में मुख्य है वो चिंद में मुखी जैसे होता है ना मुख्य गांव का मुखी वैसे सुनने वालों के समाज में वो मुखी है मुख्य है भगवान के भक्त को गीता सुनाना बड़ा भारी मंगल बड़ा भारी कल्याण तो सुनाने वाले को कुछ मिलना चाहिए ना और तो ये कमीशन देखो कमीशन ऐसा साथ बढ़िया कमीशन देते हैं भगवान प्रचार करो आजकल कोई कर पुस्तक कर प्रकाशित करता है ना तो बोले तुम इसको हो बेचो इसका प्रचार करो क्या हम तुमको दस प्रतिशत देंगे कई कई लोग तो तीस तीस तैंतीस तैंतीस प्रतिशत बल्कि बनारस में तो ऐसे हैं मित्रेता जो पचास प्रतिशत कमीशन ले लेते हैं तो श्री कृष्ण ने अपनी ओर से कमीशन की घोषणा की वो आपको सुना भक्ति मई परंकृत्वा वो जो वर्णन है अभिधान है वो मेरी भक्ति है ये सब तो भक्ति है और उसके सारे संशय मिट जाएंगे पहले होगी भक्ति और संशय उसके सारे मिट जाएंगे और मामेवक एशिय से मेरी प्राप्ति हो जाएगी तीन बात करें जो मेरी गीता का भक्तों में वर्णन करेगा उसको तीन बात प्राप्त होगी एक तो वर्णन रूपा कीर्तन रूपा भक्ति उसके हृदय में जीवन में आके पराभक्ति बन जाएगी दूसरे असंशया उसके सारे संशय मिल जाएंगे और मामे वैश्यति मुझे प्राप्त तो हो जाएगा अरे बाबा इतना ही नहीं बंदे तो लालच देते हैं गीता का प्रचार करने के लिए लालच देते हैं वो न तस्मान मनुष्य तु कश्चिन में प्रियतम हविता न तो तस्मात अन्य प्रिय करो हूँ मैं बाबा हमारा फ्रेन चाहते हो ये, ये कमीशन है गमशन में मैं अपना प्रेम दूंगा उसको अपना प्रियतम बना लूंगा अर्जुन जैसे तुम मेरे प्रियतम हो जैसे उद्धव मेरे प्रियतम है वैसे वो भी मेरा प्रियतम हो जाएगा और न तो तस्वान मनुष्येशु कश्चिन में प्रियकृतम मनुष्य जाति में उससे बढ़कर मेरा अत्यंत अत्यंत प्यारा और कोई नहीं मैं सबसे ज्यादा प्रेम उससे करूंगा ना? जो मेरी गीता का प्रचार प्रसार तो बोले महाराज तुम्हारा क्या ठिकाना आज तो प्रेम देने को तैयार हो पर जरा आप कृष्ण दिलवे हैं तो न जिससे बात करते हैं उसी से कह देते हैं कि तुम मेरे बड़े प्यारे हो भागवत में एक साथ न तथा में एक प्रियतमा आत्मजोनिर न संकर न तो संकर्षण न स्त्रीर नैवात्मा जो यथाभवान ये मेरे प्यारे भक्तों, तुम मेरे जितने प्यारे हो उतने प्यारे ब्रह्मा नहीं है तुम ब्रह्मा से भी ज्यादा प्यारे शंकर जी उतने प्यारे नहीं हैं उनसे तुम ज्यादा प्यारे हो तैया दारू दादा बलगा उनको भी प्यारे नहीं है लक्ष्मी जी भी जो हमेशा हृदय पर रहती हैं वो भी उतने प्यारे नहीं है और तो क्या हूं नईवा समाज मैं अपने आप से भी उतना प्रेम नहीं करता जितना तुमसे करता हूं ऐसे तो बोलते हैं नस्मान मनुष्य तु कच्चन में प्रियकृतम मदिता न ते तस्मा अन्य प्रियकर होगी बोले और किसी से प्रेम कर कर लोगे तब भूल जाओगे हमको प्रचार करने वाले तो भूल जाओगे कमीशन देना बंद कर दोगे बोले नहीं नहीं आगे के लिए भी मैं दस्तावेज देख लेता हूं आगे भी जो कोई प्रचार प्रसार करेगा गीता का उससे अधिक प्यारा होगा मेरा और कोई नहीं होगा हो आगे के लिए भी वादा दूसरों को गीता सुनाओ गीताकार समझाओ भगवान के प्यारे एक होते हैं भगवान जो मर जाते हैं उनके लिए भी बोलते हैं क्या तो भगवान के प्यारे हो गए तो ऐसे प्यारे नहीं हो जिंदा रहते ही प्यारे भगवान के <laughs> बोले अच्छा भाई सुनावे नहीं केवल पढ़े तब क्या हो गए अदृष्यते इम संभा ज्ञानयम विस्त्या मिले नयं पढ़ो ये नहीं और शास्त्र स्वयं पढ़ने का निषेध है वैसे नहीं गुरु से पढ़ो पंडित से पढ़ो स्वयं पढ़ो <coughs> किसी ही प्रकार गीता के ज्ञान को अपने हृदय में ले लिया ये संवाद है कैसा है कि धर्म है परमानुकूल है हम दोनों का संवाद श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गए तो वहां देखा एक ब्राह्मण गीता की पुस्तक लेके मंदिर में बैठा और तो है और पढ़ रहा है गीता तो पढ़ना नहीं आता था संस्कृत तो नहीं जानता टूट फूटा तो अनास्फा कर्म फलम को कर्म कर्मफलम बोले नहीं। नहीं। शुद्ध तो पढ़ परंतु उसकी आंख में से आंसू ग्रह शरीर में रोमांच हो कभी कभी व्याकुल हो जाए तो चैतन्य महाप्रभु उसके सामने बैठ गए बैठ गए जब उसका पाठ पूरा हुआ तो पूछा कि पंडित जी आप क्या पढ़ रहे हो क गीता है तो तुम समझते हो वो तो बोले बाबा मैं क्या समझूंगा भगवान की बात उनके भक्त समझे कि न समझे हम क्या समझेंगे बता जब तो सब तुमको क्या आनंद आता है कि आंखों में आंसू शरीर में रोहांच कनक गर्ग बात करते जा रहे हो तुमको क्या आनंद आता है तो समझते तो हो मैं बोले कि जब मैं गीता की सामने खोल के रखता हूं तो हमको लगता है कि सामने अर्जुन और कृष्ण दोनों बैठे हैं दोनों जरा सावरे सावरे काले अर्जुन भी काले हैं एक कृष्ण उनका विकष्ट है एक उनका दिना बोले हम कैसे ही लगता है दोनों आमने सामने बैठे हैं कृष्ण अर्जुन को गीता सुना रहे हैं महाराज हम तो उनका मुकोट और उनकी अनुग्रह भरी भावने उनकी चितवन उनके होठों की हिलन उनके हाथों का इशारा हम जब देखते हैं तो हमारा हृदय प्रफुल्ल हो जाता है, है। आनंद आता है आपके आंखों हम गीता नहीं समझते हैं हम गीता नहीं समझते हैं पर गीता दत्ता हमारी आंखों के सामने बना रहता है देखो भाई दुनिया की याद कर